महाभारत आदि पर्व शत तमोध्याय शांतनु रूप गुण और सदाचार की प्रशंसा गंगा जी के द्वारा सुशिक्षित पुत्र की प्राप्ति तथा देवव्रत की भीष्म प्रतिज्ञा वै सम्पान सराजा स राजा देवराजर्ष सत्कृत धर्मात्मा सर्वोकेशुस विश्रुत वह संपायन जी कहते हैं जन्मेजय राजा शांतनु बड़े बुद्धिमान थे देवता तथा ऋषि राजर्षि भी उनका सत्कार करते थे वे धर्मात्मा नरेश संपूर्ण जगत में सत्यवादी के रूप में विख्यात थे दमो दानम थमा बुद्धि तेज उत्तम निन्यासन्महास शातनो उन महाबली नरश्रेष्ठ शांतनु मे इंद्रियम दान क्षमा धैर्य तथा उत्तम तेज आदि सद्गुण सदा विद्यमान थे एवं स संपन्नो धर्मार्थ कुशलो नृप आसी भरत वंशस्य गुप्ता सर्वजन से इस प्रकार उत्तम गुणों से संपन्न एवं धर्म और अर्थ के साधन में कुशल राजा शांतनु वंश का पालन तथा संपूर्ण प्रजा की रक्षा करते थे कम्भुग्रीव पृथुब्यंसो मतवारण विक्रम अन्वीत परिपूर्णार्थ ही सर्विप तिल्षण उनके ग्रीवा शंख के समान शोभा पाती थी कंधे विशाल थे वे मतवाले हाथी के समान पराक्रमी थे उनमें सभी शुभ लक्षण पूर्ण सार्थक होकर निवास करते थे तस्य करते मतो वृत्तम अवेक्ष सततम नरा धर्म एवं परमाद अर्थात चेती व्यवस्थिता उन यश्री महाराज के धर्मपूर्ण सदाचार को देखकर सब मनुष्य सदा इसी निश्चय पर पहुँचे थे कि काम और अर्थ से धर्म ही श्रेष्ठ है सरसभे सभे न चास्त भवत महान शक्तिशाली पुरुष श्रेष्ठ शांतनों में ये सभी सद्गुण विद्यमान थे उनके समान धर्म पूर्वक शासन करने वाला दूसरा कोई राजा नहीं था वर्तमान हि धर्मेशधर्म भृतायन वे धर्म में सदा स्थिर रहने वाले और संपूर्ण धर्मात्माओं में श्रेष्ठ थे अतः समस्त राजाओं ने मिलकर राजा सांतनु को राज राजेश्वर सम्राट के पद पर, पर अभिषिक्त कर दिया वे तोक भया बाधा सुख स्वप्न निबोधन पतिम भारत गोतारम समपद्यंत भूमिपा तेन जन्मेजय जब सब राजाओं ने सांतनु को अपनी अपना स्वामी तथा रक्षक बना लिया तब किसी को शोक भय और मानसिक संताप नहीं रहा सब लोग सुख से सोने और जागने लगे तेन कृत्रिमता शिष्ठा शक्र कृतिम तेजसा यज्ञ दान क्रियाशीला सम्पद्यंत भूमिपा इंद्र के समान तेजस्वी और कृतिशाली शांतनु के शासन में रहकर अन्य राजा लोग भी दान और यज्ञ कर्मों में स्वभावतः प्रवृत्त होने लगे शांतनु प्रमुखर्गुप्ते लोकेपतिदा नेर्वर्ण धर्म होरमत उस समय शांतनु प्रधान राजाओं द्वारा सुरक्षित जगत में सभी वर्णों के लोग नियम पूर्वक प्रत्येक वर्ता में धर्म को ही प्रधानता देने लगे ब्रह्म पर्यचर क्षत्रम विष अनुत्तम अनुव्रता ब्रह्म क्षत्रानुरक्ता शुद्रा पर्यचरण विषह क्षत्रिय लोग ब्राह्मणों की सेवा करते वैश्य ब्राह्मण और क्षत्रियों में अनुरक्त रहते तथा शुद्र ब्राह्मण और क्षत्रियों में अनुराग रखते हुए वैश्यों की सेवा में तत्पर रहते थे सहस्ति नपुर रम्ये कुूणाम पुटभेदने वसन सागर पर्यत अन्न सा सद्वसुंधरा महाराज शांतनुवश की रमणीय राजधानी हस्तिनापुर में निवास करते हुए समुद्र पर्यंत पृथ्वी का शासन और पालन करते थे सदेवराज सदृशो धर्मज्ञ सत्यवाग्रजुहू दान धर्म तपो योग श्रिया परमत मयायुत वे देवराज इंद्र के समान पराक्रमी धर्मज्ञ सत्यवादी तथा सरल थे दान धर्म और तपस्या तीनों के योग से उनमें दिव्य कांति की वृद्धि हो रही थी अराग दौम प्रिय दर्शन तेजसा सूर्य कल्पोभूतवाजुवे गोजे अंत कृतिम को क्षमया पृथ्वी समह उनमें न राग था न द्वेष चंद्रमा की भांति उनका दर्शन सबको प्यारा लगता था वे तेज से सूर्य और वेग में वायु के समान जान पड़ते थे क्रोध में यमराज और क्षमा में पृथ्वी के समान समानता करते थे वध पथुवराणाम तथवः मृगपक्षिणाम शांतनी शांतनी पृथ्वी पाले नावर तथा नृपेजय महाराज शांतनु के इस पृथ्वी का पालन करते समय पशुओं वराहों मृगों तथा पक्षियों का वध नहीं होता था ब्रह्म धर्मे तरे राज्य शांतनुने आत्मवान समम संसार भूता ने कामरागर्जिता उनके राज्य में ब्रह्म और धर्म की प्रधानता थी महाराज शांतनु बड़े विनयशील तथा कामराग आदि दोषों से दूर रहने वाले थे वे सब प्राणियों का समान भाव से शासन करते थे देवर्षि पितृयज्ञाथरभ्यंत क्रिया न चाधर्मे न केशाचि प्राणिनाभवदेवय ऋषि यज्ञ तथा यज्ञ के लिए कर्मों का आरंभ होता था अधर्म का भय होने के कारण किसी भी प्राणी का वध नहीं किया जाता था असुखाथा त्रियज्ञों सुवर्तताम स एव राजा सर्वेश भूतानाम अभवदिता दुखी अनाथ एवं पशु पक्षी की योनि में पड़े हुए जीव इन सब प्राणियों का वे राजा सांतनु ही पिता के समान पालन करते थे तस्म गुरपते श्रेष्ठ राज राजेश्वरे सती सीता वाग्भव सत्यम दान धर्मास्तम कुरवंशी नरेशों में श्रेष्ठ राज राजेश्वर शांतनु के शासनकाल में सबकी वाणी सत्य के आश्रित थी सभी सत्य बोलते थे और सबका मन दान एवं धर्म में लगता था ससमा षोडशाष्टौ चतस्रोष्ठ तथा परा रतिम प्राप्त स्त्रीसु बभूव वन राजा शांतनु सोलह आठ चार और आठ कुल छत्तीस वर्षों तक स्त्री विषय अनुराग का अनुभव न करते हुए वन में रहे तथा तथा रूपस्थाचार तथा, तथा गांगे गंगेय भुन्न नामना देवव्रतु वसु।, वसु के अवतारभूत गांगेय उनके पुत्र हुए जिनका नाम देवव्रत था वे पिता के समान ही रूप आचार व्यवहार तथा विद्या से संपन्न थे सर्वास्त्रो निष्णा पार्थिवे स्तरे सुच महाबलो महासत्व महावीर महारथ लौकिक और अलौकिक सब प्रकार के अस्त्र शस्त्रों की कला में वे पारंगत थे उनके बल सत्व धैर्य तथा वीर्य पराक्रम महान थे वे महारथी वीर थे सकदाचन्गम विध्वा गंगा मनुसरण नदीं भागीरथी मल्प जलाम शांतनु दृष्टवानृप एक समय किसी हिंसक पशु को बाणों से बिन्ध कर राजा सांतनु उसका पीछा करते हुए भागीरथी गंगा के तट पर आए उन्होंने देखा कि गंगा जी में बहुत थोड़ा जल रह गया है ताम दृष्टवा चिंतया मा सतनु पुरुष थे किंतु तुम नाद्य स्रेष्ठा यथा पुरा उसे देखकर पुरुषों में श्रेष्ठ महाराज शांतनु इस चिंता में पड़ गए कि यह सरिताओं में श्रेष्ठ देव नदी आज पहले की तरह क्यों नहीं बह रही है तथो निमित्तम्छंद दर्श स महात्मना कुमारम रूप सम्पन्नम बृहंत दिव्यमस्त्रम दिव्यमस्त्र यथा यथादेव पुरंदरम कृष्णा गंगा समावृत्य शरचरवस्थित तदनंतर उन महामना नरेश ने इसके कारण का पता लगाते हुए जब आगे बढ़कर देखा तब मालूम हुआ कि एक परम सुंदर मनोहर रूप से संपन्न विशाल काय कुमार देवराज इंद्र के समान दिव्यास्त्र का अभ्यास कर रहा है और अपने तीखे बाणों से समूची गंगा की धारा को रोक कर खड़ा है ताम सर चिताम दृष्टवा नंगाम तदंत के अभवदित तो राजा दृष्टवा कर्मात्मानुसम राजा ने उसके निकट की गंगा नदी को उसके बाणों से व्याप्त देखा उस बालक का यह अलौकिक कर्म देखकर उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ जातमात्र दृष्टवा तम पुत्र शांतनु सदा नोपले भे स्मृतिम धीमान अभिज्ञातम तमात्मज शांतनु ने अपने पुत्र को पहले पैदा होने के समय ही देखा था अतः उन बुद्धिमान नरेश को उस समय उसकी याद नहीं आई इसीलिए वे अपने ही पुत्र को पहचान न सके सतूत पितरम दृष्ट मोहया मास माया सम्मोहयतु ततः क्षेत्र बालक ने अपने पिता को देखकर उन्हें माया में मोहित कर दिया और मोहित करके शीघ्र वहीं अंतर्ध्यान हो गया तद्भुत सद्दृष्ट तत्र राजा सुंतु शकमा सुत गंगा दर्शयेतीह यह अद्भुत बात देखकर राजा सांतनु को कुछ संदेह हुआ और उन्होंने गंगा से अपने पुत्र को दिखाने को कहा दर्शयामा सुत गंगा बिव्रतिपमुत्तम गृहत्वा दक्षिणे पाणी तम कुमारम अलंकृतम तब गंगा जी परम सुंदर रूप धारण करके अपने पुत्र का दाहिना हाथ पकड़े सामने आई और दिव्य वस्त्राभूषणों से विभूषित कुमार देवव्रत को दिखाया अलंकृताम भर अलंकृत मामोंभृता दुष्टपूर्वा सामनाभ्य जा गंगा दिव्य आभूषणों से अलंकृत हो स्वच्छ सुंदर साड़ी पहने हुई थी इससे उनका अनुपम सौंदर्य इतना बढ़ गया था कि पहले की देखी होने पर भी राजा सांतनु उन्हें पहचान न सके गंगो आच अष्टमम पुत्रम अष्टम राज्य बिंद था सचा यम पुरुषा पुरुष व्याघ्र सर्वास्त्र वेतनोत्तम गंगा जी ने कहा महाराज पूर्व काल में आपने अपने जिस आठवें पुत्र को मेरे गर्भ से प्राप्त किया था यह वही है पुरुष सिंह यह सम्पूर्ण अस्त्रवेद्ताओं में अत्यंत उत्तम है गृहा ग्रिहा में गृहाणे मम महाराज मया संवर्धित सुतम आदा युष नी नीन गृहम विभो राजन मैंने इसे पाल पोसकर बड़ा कर दिया है अब आप अपने इस पुत्र को ग्रहण कीजिए नरश्रेष्ठ स्वामिन इसे घर ले जाइए जगे सागान वशिष्ठा देव बीर्यवान कृतास्त्र परमेश देवराज समो आपका यह बलवान पुत्र महर्षि वशिष्ठ से छह अंगों सहित समस्त वेदों का अध्ययन कर चुका है वह अस्त्र विद्या भी विद्या का भी पंडित है महान धनुर्धर है और युद्ध में देवराज इंद्र के समान पराक्रमी है सुराणाम सम्मतो नृत्यम असुराणाम भारत उष नावेद शास्त्रम अयम तद्भेदर्वश भारत देवता और असुर भी इसका सदा सम्मान करते हैं शुक्राचार्य जिस नीति शास्त्र को जानते हैं उसका यह भी पूर्ण रूप से जानकार है तथा तथागि पुत्र सुरासुर नमस्कृत येदास्त्र तच्चा कृष्णमस्म प्रतिष्ठित तव पुत्रे महाबाहो सांगोपांगं महात्म ऋषिपरैरनाधृश्यो जामदघ्न प्रता प्रतापवादसरामश तदेतस्म प्रतिष्ठ महे श्वास राज मया मैं दत्मज पुत्र वीर वीरगृहम नये इसी प्रकार अंगिरा के पुत्र देवदानो वंदित बृहस्पति जिस शास्त्र को जानते हैं वह भी आपके इस महाबाहु महात्मा पुत्र में अंग और उपांगों सहित पूर्ण रूप से प्रतिष्ठित है जो दूसरों से परास्त नहीं होते वे प्रतापी महर्षि जमदग्नि नंदन परशुराम जिस अस्त्र विद्या को जानते हैं वह भी मेरे इस पुत्र में प्रतिष्ठित है वीरवर महाराज यह कुमार राजधर्म तथा अर्थशास्त्र का महान पंडित है मेरे देह में इस महाधन वीर पुत्र को आप घर ले जाइए वे सम्पाएनुवाच इतवा सा महाभागा त्रैवांतरधी तय सामुत पुत्रुभू भ्रजमान यथादित्यम जो स्वीर सपुर प्रति पुरंदर कौरवस्तूरी गुरंदरपुरपर्वकाम सृद्धाथ मेले सोत्मात्म पौरवेशुत पुत्रद गुणवत महात्म यौवराज्येभ्यसे यत पौरवान्तनो पुत्र पितर च महाजसा राष्ट्रम च चंजयामास वृत्ते न भरतर्स सहुत्रेण रमो महीपति वर्तयामस वर्षाड़ी चुप्वात विक्रम स कदाचि अभितो जामुनादी वैशंपायन जी कहते हैं ऐसा कहकर महाभाग गंगा देवी वहीं अंतर ध्यान हो गई गंगा जी के इस प्रकार आज्ञा देने पर महाराज शांतनु सूर्य के समान प्रकाशित होने वाले अपने पुत्र को लेकर राजधानी में आए उनका हस्तिनापुर इंद्रनगरी अमरावती के समान सुंदर था पुरुवंशी राजा शांतनु पुत्र सहित उसमें जाकर अपने आप को सम्पूर्ण कामनाओं से सम्मान एवं सफल मनोरथ मानने लगे तदनंतर उन्होंने सबको अभय देने वाले महात्मा एवं गुणवान पुत्र को राजकाज में सहयोग करने के लिए समस्त पौरवों के बीच में युवराज पद पर अभिजित कर दिया जन्मेजय शांतनु के उस महायशस्वी पुत्र ने अपने आचार व्यवहार से पिता को पौरव समाज को तथा समूचे राष्ट्र को प्रसन्न कर लिया अमित पराक्रमी राजा शांतनु वैसे गुणवान पुत्र के साथ आनंद पूर्वक रहते हुए चार वर्ष व्यतीत किए एक दिन वे यमुना नदी के निकटवर्ती वन में गए महीपतिर निर्देश आज गृह गंधमोत्तम प्रभुम अन्वेक्षण विचार समन्त वहाँ राजा को अवर्णनीय एवं परम उत्तम सुगंध का अनुभव हुआ वे उसके उद्गम स्थान का पता लगाते हुए सब और विचरने लगे स धर स त धा दा कन्या दासनाम देवरूपिणी ताम प्रेक्ष कन्याम अति अतिचना घूमते घूमते उन्होंने मल्लाओं की एक कन्या देखी जो देवांगनों के देवांगनाओं के समान रूपवती थी श्याम नेत्रों वाली उस कन्या को देखते ही राजा ने पूछा कसि तो का चासी किं चेरुचर्सती सावीदासकन्या धर्म वाएतरी पितगा भद्रम ते दासराज महात्मुगंधस्ताुक्ता देवूपिणी समीक्ष राजा दासेयी कामया मासन हो सगत्वा स ग पितरम तस्वरियासताम तदा भीरु तू कौन है किसकी पुत्री है और क्या करना चाहती है वह बोली राजन आपका कल्याण हो मैं निषाद कन्या हूँ और अपने पिता महामना निषाद राज की आज्ञा से धर्मार्थ नाव चलाती हूँ राजा शांतनु ने रूप माधुर्य तथा सुगंध से युक्त देवांगना के तुल्य उस निषाद कन्या को देखकर उसे प्राप्त करने की इच्छा की तदनंतर उसके पिता के समीप जाकर उन्होंने उसका वरण किया पर परोत्म कारण स चम प्रत्युवाचेदम दास राजो महीपतिम उन्होंने उसके पिता से पूछा मैं अपने लिए तुम्हारी कन्या चाहता हूँ यह सुनकर निषाद राज ने राजा शांतनु को यह उत्तर दिया जातमात्र कश्चितम दिबोध जनेश्वर जनेश्वर जब से इस सुंदरी कन्या का जन्म हुआ है तभी से मेरे मन में यह चिंता है कि इसका किसी श्रेष्ठ वर के साथ विवाह करना चाहिए किंतु मेरे हृदय में एक अभिलाषा है उसे सुन लीजिए यदि मा धर्म पत्नी प्राथयसे नघ सत्यसी पाप रहित नरेश यदि इस कन्या को अपनी धर्मपत्नी बनाने के लिए आप मुझसे मांग रहे हैं तो सत्य को सामने रखकर मेरी इच्छा पूर्ण करने की प्रतिज्ञा कीजिए क्योंकि आप सत्यवादी हैं समय न प्रद्याम ते कन्याह इम नृप नी मे तत्सम कचिदा तो भविष्यति राजन मैं इस कन्या को एक शर्त के साथ आपकी सेवा में दूंगा मुझे आपके समान दूसरा कोई श्रेष्ठ वर कभी नहीं मिलेगा शांतनुर्वाच श्रुवा तवरम दास जब सेयम अहम तब दातव्यम चेत प्रदाश्या न तदेयम कथंचन शांतनु ने कहा निषाद पहले तुम्हारे अभिष्ट वर को सुन लेने पर मैं उसके विषय में कुछ निश्चय कर सकता हूँ यदि देने योग्य होगा तो दूंगा और देने योग्य नहीं होगा तो कदापि नहीं दे सकता दास अस्याम अश्याम जाएत युत्र स राजा पृथिवी पते तदुर्धम अभिषेक पार्थिव निषाद बोला पृथ्वी पते इसके गर्भ से जो पुत्र उत्पन्न हो आपके बाद उसी का राजा के पद पर अभिषेक किया जाए अन्य किसी राजकुमार का नहीं वह सम्पाणवाच न काम यम तुम वरम दासंतन हो शरीर जेन तिव्रेद दह्यमान पिभारत वह संपाण जी कहते हैं जन्मेजय राजा शांतनु प्रचंड कामाग्नि से जल रहे थे तो भी उनके मन में निषाद को यह देने की इच्छा नहीं हुई सचिंत न्य तदादास कन्या महीपति प्रत्यस्ति नपुर कामोपहत चेतस काम की वेदना से उनका चित्त चंचल था वे उस निसाद कन्या का ही चिंतन करते हुए उस समय हस्तिनापुर को लौट गए ततः कदाचित शोचंतम शांतनुम ध्यान पुत्रो देवव्रतो भेत्य पितरम वाक्यम अब्रवीर तदनंतर एक दिन राजा शांतनु ध्यानस्थ होकर कुछ सोच रहे थे चिंता में पड़े थे उसी समय उनके पुत्र देवव्रत उनके पिता के पास आए और इस प्रकार बोले सर्वतो भवतः खेमं विधेया सर्व पार्थिवा तत्कम इहाँ भिक्षम परिसोचित दुखिता पिताजी आपका तो सब ओर से कुशल मंगल है भूमंडल के सभी नरेश आपके आज्ञा के अधीन हैं फिर किसलिए आप निरंतर दुखी होकर शोक और चिंता में डूबे रहते हैं ध्यान इव च महमराजन नाभिभाषसी किंचन नाचाश्व न्याजासी विवरण हरिण कृच राजन आप इस तरह मौन बैठे रहते हैं मानो किसी का ध्यान कर रहे हो मुझसे कोई बातचीत तक नहीं करते घोड़े पर सवार हो कहीं बाहर भी नहीं निकलते आपकी कान्ति मलिन होती जा रही है आप पीले और दुबले हो गए हैं व्याधिक्षाव तेज्ञा तुम प्रतिकुआम हित त्र वही एवं मुक्त सपुत्रेण शांतनु प्रत्यसत आपको कौन सा रोग लग गया है यह मैं जानना चाहता हूँ जिससे मैं आ उसका प्रतिकार कर सकूँ पुत्र के ऐसा कहने पर शांतनु ने, ने उत्तर दिया असंशयम ध्यान पर हो यथागत तथा सुनो अपत्यम नरस्तमे वही कह कुल महति भारत बेटा इसमें संदेह नहीं कि मैं चिंता में डूबा रहता हूँ वह चिंता कैसी है सो बताता हूँ सुनो भारत तुम इस विशाल वंश में मेरे एक ही पुत्र हो शस्त्रन से सततम पौरुषे पर्यवस्थित अन्यता चलोकाना अनुशोचा पुत्रक तुम भी सदा अस्त्र शस्त्रों के अभ्यास में लगे रहते हो और पुरुषार्थ के लिए सदैव उद्यत रहते हो बेटा मैं इस जगत की अनित्यता को लेकर निरंतर शोकग्रस्त एवं चिंतित रहता हूँ कथंचित तवगा विपक्तौना कुलम असंशय तमेईक सतादपिवर सु गंगानंदन यदि किसी प्रकार तुम पर कोई विपत्ति आई तो उसी दिन हमारा यह वंश समाप्त हो जाएगा इसमें संदेह नहीं कि तुम अकेले ही मेरे लिए सौ पुत्रों से भी बढ़कर हो न चाप्य हम मृथा भूयो दारान करतो हो सहे संतान सविनाशा काम ये मैं पुनः व्यर्थ विवाह नहीं करना चाहता किंतु हमारी वंश परम्परा का लोप न हो इसी के लिए मुझे पुनः पत्नी की कामना हुई है तुम्हारा कल्याण हो एक अन्पत्य तईकपुत्रहोधर्मवादि चक्षुरेकत्र अस्तिना च भारत चक्षुर्नाशे तनोर्नाश पुत्रनाशे कुलक्षय अग्निहोत्रेद्यानमिचाक्ष सर्वान्यता पत्यस्य कलामारो रसीम धर्मवादी विद्वान कहते हैं कि एक पुत्र का होना संतानहीनता के ही तुल्य है भारत एक आँख अथवा एक पुत्र यदि है तो वह भी नहीं के बराबर है नेत्र का नाश होने पर मानव शरीर का ही नाश हो जाता है इसी प्रकार पुत्र के नष्ट होने पर कुल परंपरा ही नष्ट हो जाती है अग्निहोत्र तीनों वेद तथा शिष्य प्रशिष्य के क्रम से चलने वाले विद्या जनित वंश की अक्षय परंपरा ये सब मिलकर भी जन्म से होने वाली संतान की सोलहवीं कला के भी बराबर नहीं हैं एवं मनुष्य सुतच्च सर्व प्रजाश्रुति ही इस प्रकार संतान का महत्व जैसा मनुष्यों में मान्य है उसी प्रकार अन्य सब प्राणियों में भी है यदप्यम महाप्राज त्र मेना च संशय एक पुराणा च शाश्वती अपत्यम कर्म विद्या चीनी ज्योतिषी भारत यदिदम कारण तात्यातमंजस भारत महाप्राज इस बात में मुझे तनिक भी संदेह नहीं है कि संतान कर्म और विद्या ये तीन ज्योतियाँ हैं इनमें भी जो संतान है उसका महत्व सबसे अधिक है यही वेद वेदत्रयी पुराण तथा देवताओं का भी सनातन मत है तात मेरी चिंता का जो कारण है वह सब तुम्हें स्पष्ट बता दिया तमचर है सदाषि शस्त्र भारत नान्यत्रुद्धात् तस्मात् निधनम विध्यतेचे भारत तुम सूरवीर हो तुम कभी किसी की बात सहन नहीं कर सकते और सदा अस्त्र शस्त्रों के अभ्यास में ही लगे रहते हो अतः युद्ध के सिवा और किसी कारण से कभी तुम्हारी मृत्यु होने की संभावना नहीं है शांत कथम भवे इत कारण तात दुख से इसलिए मैं इस संदेह में पड़ा हूँ कि तुम्हारे शांत हो जाने पर इस वंश परंपरा का निर्वाह कैसे होगा तात यही मेरे दुख का कारण है वह सब का सब मैं बता दिया वह समुवाच तत तत्कारण योग्यत्वा ज्ञावा सर्वशेषतः देव प्रतो महाबुद्धि प्रग्याचान चिंत वह सम्पाण जी कहते हैं जन्मेजय राजा के दुख का वह सारा कारण जानकर परम बुद्धिमान देवव्रत ने अपनी बुद्धि से भी उस पर विचार किया अभ्यगछत तदयिवासु वृद्धा पितुर तम प्रेक्षत तदाभ्येत्य पितुर तोक कारण तदनंतर तो वे उसी समय तुरंत अपने पिता के हितयसी बूढ़े मंत्री के पास गए और पिता के शोक का वास्तविक कारण क्या है इसके विषय में उनसे पूछाताछ की तस्में स कुर मुख्याय यथावत्पृक्षते वरम स संस कन्या भरतर्षभ भरतश्रेष्ठ कुरुवंश के श्रेष्ठ पुरुष देवव्रत के फली भाति पूछने पर वृद्ध मंत्री ने बताया कि महाराज एक कन्या से विवाह करना चाहते हैं सुत भूय आवयामास आहयामास वै पिता सुतस्तो कुरुख्य उपया तदाग्या तमुवाच महाप्राज्यो भीस्म हो वही सारथिम पितोहो उसके बाद भी दुख से दुखी देवव्रत ने पिता के सारथी को बुलाया राजकुमार की आज्ञा पाकर कुरुराज शांतनु का सारथी उनके पास आया तब महाप्राज्य भीष्म ने पिता के सारथी से पूछा भीषम वाच तुम सारथे पितुर्मह्यम सखासी रथयुग यथत अपजानासी यदि वै कश्याम भावो निपश्यतु तो। यथा वक्षसी मे पृष्ठ करे से न तदन्य था बोले सारथे तुम मेरे पिता के सखा हो क्योंकि उनका रथ जोतने वाले हो क्या तुम जानते हो कि महाराज का अनुराग किस स्त्री में है मेरे पूछने पर तुम जैसा कहोगे वैसा ही करूँगा उसके विपरीत नहीं करूँगा तु तु दास कन्या नरश्रेष्ठ तत्र भाव पितुर्गत मृत स नरदेन तदा वचनम अब्रवी योश्या भवद गर्भ स राजा तदनतर ना काम यदा तदा नृश्य न तो द एवं ते कथितम वीर कुरुस्व यरम शुद बोला नरशेष्ठ एक धीवर की कन्या है उसी के प्रति आपके पिता का अनुराग हो गया है महाराज ने धीवर से उस कन्या को मांगा भी था परंतु उस उसने यह शर्त रखी कि इसके गर्भ से जो पुत्र हो वही आपके बाद राजा होना चाहिए आपके पिताजी के मन में धीवर को ऐसा वर देने की इच्छा नहीं हुई इधर उसका भी पक्का निश्चय है कि यह सत्य स्वीकार किए बिना मैं अपनी कन्या नहीं दूंगा वीर यही वृत्तांत है जो मैंने आपसे निवेदन कर दिया इसके बाद आप जैसा उचित संधे वैसा करें तथो देवव्रतो वृद्ध क्षत्रिय सहित सदा अभिगम्य दास राज कन्या स्वयं यह सुनकर कुमार देवव्रत ने उस समय बूढ़े छत्रियों के साथ निषाद राज के पास जाकर स्वयं अपने पिता के लिए उसकी कन्या मांगी प्रतिजग्राह दास प्रतिजग्राहपूज्यमा से नम राजसद भारत भारत उस समय निषाद ने उनका बड़ा सत्कार किया और विधिपूर्वक पूजा करके आसन पर बैठने के पश्चात साथ आए हुए दासकन्या नरश्रेष्ठ त्र भाव पितर्गत मृत सर नरदेन तदा वचनमब्रवी योम भवदगर्भ स राज तदन ना काम यदा सचाने नश्चेस नद्या मत ने कथिता वीर कुरस्वंतर सुद बोला नरश्रेष्ठ एक धीवर की कन्या है उसी के प्रति आपके पिता का अनुराग हो गया है भारत उस समय निषाद ने उसका बड़ा सत्कार किया और विधिपूर्वक पूजा करके आसन पर बैठने के पश्चात उसे क्षत्रियों की मंडली में दासराज ने उनसे कहा दासवाच राज्य का प्रदातव्या कंडेयम जात ताम वर अपत्यम यद भवि तस् सराजास्पिता परम दासराज बोला याचकों में श्रेष्ठ राजकुमार इस कन्या को देने में मैंने राज्य को ही शुल्क रखा है इसके गर्भ से जो पुत्र उत्पन्न हो वही पिता के बाद राजा हो तमेवनाथ पर्याप्त शांतन हो भरतर्ष पुत्र शस्त्रताम श्रेष्ठ किंतु वक्षा मिते वच भरतर्ष राजा सांतनु के पुत्र अकेले आप ही सबकी रक्षा के लिए पर्याप्त हैं शस्त्रधारियों में आप सबसे श्रेष्ठ समझे जाते हैं परंतु तो भी मैं अपनी बात आपके सामने रखूँगा को ही संबंधक श्लाघ्यम स्थितौन मिदृशम अति क्रम तप्येत साक्षादी सतक्रतु ऐ ऐसे मनोनुकूल और स्पृहणे उत्तम विवाह संबंध को ठुकराकर कौन ऐसा मनुष्य होगा जिसके मन में संताप न हो भले ही वह साक्षात इंद्र ही क्यों न हो अपत्म चैतदार्यस्यो युष्माको गुण यसे शुक्रा सत्यवती सम्भूता यह कन्या एक आर्य पुरुष की संतान है जो गुणों में आप लोगों के ही समान है और जिनके वीर से सुंदरी सत्यवती का जन्म हुआ है तेन सस्तात बे बहुसस्ता पिताम दे परिकीर्ति अर् सत्यवती वोढ़ुम धर्म स उन्होंने अनेक बार मुझसे आपके पिता के विषय में चर्चा की थी वे कहते थे सत्यवती को व्याहने योग्य तो केवल धर्मज्ञ राजा शांतनु ही है अर्चित पिराज थे प्रत्याख्यात पुरा मया सत्यवत्या भ्रस्मर्थि महायशा कन्या पितृत्वात्चित तू वक्षा ताम नराधिप बलव नता मत्र दोषम केवलम महान कीर्ति वाले राजस्व संतनु सत्यवती को पहले भी बहुत आग्रह पूर्वक मांग चुके हैं किंतु उनके मांगने पर भी मैंने उनकी बात अस्वीकार कर दी थी युवराज मैं कन्या का पिता होने के कारण कुछ आपसे भी कहूंगा ही आपके यहाँ जो संबंध हो रहा है उसमें मुझे केवल एक दोस्त दिखाई देता है बलवान के साथ शत्रुता यसे ही सपत्न से गंधर्वस्यासुर न स जात चि जीवे तयि परम तप परम तप आप जिसके शत्रु होंगे वह गंधर्व हो या असुर आपके कुपित होने पर कभी चिरजीवी नहीं हो सकता एकतावा नत्रोषो ही नान्य कस जन ए तजानी दाना दाने परम तप पृथ्वीनाथ बस इस विवाह में इतना ही दोष है दूसरा कोई नहीं परम तप आपका कल्याण हो कन्या को देने या न देने में केवल यही दोष विचारनी है इस बात को आप अच्छी तरह समझ ले वे सम्पायन वाच एव मुक्तस्तुगेय तद्युक्तम प्रत्यत शिणवताम भूमिपालाम पितार्था भारत वै समम्पायन कहते हैं जन्मेजय जय निषाद के ऐसा कहने पर गंगानंदन देवव्रत ने पिता के मनोरथ को पूर्ण करने के लिए सब राजाओं के सुनते सुनते यह उचित उत्तर दिया इदमे व्रत महास्व सत्यम सत्यवताम वर न जा तो न व सत्यवानों में श्रेष्ठ निषाद मेरी यह सच्ची प्रतिज्ञा सुनो और ग्रहण करो ऐसी बात कह सकने वाला कोई मनुष्य न अब तक पैदा हुआ है और न आगे पैदा होगा एवं तत्क्यामी यथा तो मनुभासे यो श्याम जनिष्य पुत्र सनो भविष्यति लो तुम जो कुछ चाहते या करते हो वैसा ही करूंगा इस सत्यवती के गर्भ से जो पुत्र पैदा होगा वही हमारा राजा बनेगा इत्युक्त परम पनरे तमदास प्रत्यभासतः दास प्रत्यवास दुष्करम करम थे भर जन्मे जय देव्रत के ऐसा कहने पर निषाद उनसे फिर बोला वह राज्य के लिए उनसे कोई दुष्कर प्रतिज्ञा कराना चाहता था तमेवनाथ संप्राप्त शांतन हो रित्युत कन्या याचव धर्मात्मन प्रभुर उसने कहा अमित तेजस्वी युवराज आप ही महाराज सांतन की ओर से मालिक बनकर यहाँ आए हैं धर्मात्मन इस कन्या पर भी आपका पूरा अधिकार है आप जिसे चाहें इसे दे सकते हैं आप सब कुछ करने में समर्थ हैं इदम तो वचनम सौम्य कार्यम तय कौमारिकाणाम शीले न वक्षाम्य हमिंदम परंतु सौम्य इस विषय में मुझे आपसे कुछ और कहना है और वह आवश्यक कार्य है अतः आप मेरे इस कथन को सुनिए शत्रु कन्याओं के प्रति स्नेह रखने वाले सगे संबंधियों का जैसा स्वभाव होता है उसी से प्रेरित होकर मैं आपसे कुछ निवेदन करूँगा यर्थे सत्य धर्म परायण राज मध्ये प्रतिज्ञा तुम अनुरूपम तवै सत सत्य धर्मपरायण राजकुमार आपने सत्यवती के हित के लिए इन राजाओं के बीच में जो प्रतिज्ञा की है वह आपके ही योग्य है नान्य था तहाबाहो संशय कशन तवापत्यम भविद य तो तशयो महान महाबाहो वह टल नहीं सकती उसके विषय में मुझे कोई संदेह नहीं है परंतु आपका जो पुत्र होगा वह शायद इस प्रतिज्ञा पर दृढ़ न रहे यही हमारे मन में बड़ा भारी संशय है वै सम वाच तस्य तस्तन्मतमा सत्य धर्म पर वैश्वान जी कहते हैं राजन सात राज के इस अभिप्राय को समझकर स्वधर्म में तत्पर रहने वाले कुमार देवव्रत ने उस समय पिता का प्रिय करने की इच्छा से यह कठोर प्रतिज्ञा की गांगे अच दास राजबोधे दम वचन मे नरोतम ऋतियो वाथवा देवा भूता न्यंतर्ता चा तृण्वतो नास्ति भक्ता हिमस्तम इदम वचनम आदस्व स मम जलपत शृण्वता भूमिपाला मे पिता कहा नृषेषन साजराज मेरी यह बात सुनो जो जो ऋषि देवता एवं अंतरिक्ष के प्राणी यहाँ हो वे सब भी सुने मेरे समान वचन देने वाला दूसरा नहीं है निषाद मैं सत्य कहता हूँ पिता के हित के लिए सब भूमिपालों के सुनते हुए मैं जो कुछ कहता हूँ मेरे इस बात को समझो राज्यम तावत्त पूर्वमेव मया त्यक्तम अपत्य हे तो रिच कर राजाओं राज्य तो मैंने पहले ही छोड़ दिया है अब संतान के लिए भी अटल निश्चय कर रहा हूँ अद्य प्रभति में दास ब्रह्मचर्य भविष्य अपुत्रश्या में लोका भविष्यंत्यक्ष दिवी निषादराज आज से मेरा आजीवन अखंड ब्रह्मचर्य व्रत तिलता रहेगा मेरे पुत्र न होने पर भी स्वर्ग में मुझे अक्षय लोक प्राप्त होंगे न ही जन्म प्रभृतुक्त मम यावत् ये वै मम देहमें सामश्रिता जन साम पित्रे कन्यां प्रयक्षमे परतजा्य हम राज्य मैथुन चाप उरसुरेता भविष्ता से सत्यम ब्रबीमृत मैंने जन्म से लेकर अब तक कोई झूठ बात नहीं कही है जब तक मेरे शरीर में प्राण रहेंगे तब तक मैं संतान नहीं उत्पन्न करूँगा तुम पिताजी के लिए अपनी कन्या दे दो दास मैं राज्य तथा मैथुन का सर्वथा परित्याग करूँगा और ऊर्धरेता नैचिक ब्रह्मचारी होकर रहूँगा यह मैं तुमसे सत्य कहता हूँ वह सम्पावाच तस्य तद्वचनम शुवा समेष्ट तनुभ ददा नित्यम दासो धर्मात्मा सत्य प्रत्य वैषम जी कहते हैं देवव्रत का यह वचन सुनकर धर्मात्मा निषाद राज के रोंगटे खड़े हो गए उसने तुरंत उत्तर दिया मैं यह कन्या आपके पिता के लिए अवश्य देता हूँ तथोन्तरे सरसो देवा सरसी गणा त अभ्यवरसन कुमे भिस्मोमती चाब्रुवन् उस समय अंतरिक्ष में अप्सरा देवता तथा ऋषिगण फूलों की वर्षा करने लगे और बोल उठे ये भयंकर प्रतिज्ञा करने वाले राजकुमार हैं अर्थात के नाम से इनकी ख्याति होगी ततः सह पिता था युवा च यशस्वि अधिरोह रथम मातर गि तत्पश्चात भीष्म के पिता के मनोरथ की सिद्धि के लिए उस यशस्विनी विषाद कन्या से बोले माताजी इस रथ पर बैठिए अब हम लोग अपने घर चलें वै सम्पायन वाच एवं मुक्तुषमता भीस्मस्ताम रथमाप्य भावि आगम्य हस्त नपुरम शांत नौ सन्न वेदयत वै जी कहते हैं जन्मेजय ऐसा कह कर, कर भिष्म ने इस भामने को रथ पर बैठा लिया और हस्तनापुर आकर उसे महाराज शांतनु को सौंप दिया तस् तदुष्क कर्म प्रसंसन सुनराधिपा समेता च पृथक इति चा उनके इस दुष्कर्म कर्म की सब राजा लोग एकत्र होकर और अलग अलग भी प्रसंसा करने लगे सबने एक स्वर से कहा यह राजकुमार वास्तव में भीस्म है तत्श्रुवा दुष्कर्म कर्म कृत भीष्मनो स्वच्छंद मरण दत महात्मे भीषम के द्वारा किए हुए उस दुष्कर्म कर्म की बात सुनकर राजा शांतनु बहुत संतुष्ट हुए और उन्होंने उन महात्मा भीष्म को स्वच्छंद मृत्यु का वरदान दिया नते ते मृत्यु प्रभुविता यावज्जीवी तुम्ह तत्वु संप्राप्य मृत्यु प्रभुविता नघ वे बोले मेरे निष्पाक पुत्र तुम जब तक यहाँ जीवित रहना चाहोगे तब तक मृत्यु तुम्हारे ऊपर अपना प्रभाव नहीं डाल सकती तुमसे आज्ञा लेकर ही मृत्यु तुम पर अपना प्रभाव प्रकट कर सकती है ये महाभारते आदि पर्वणि संभव पर्वणि सत्यवती लाभोपाख्या सततमोध्याय इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत संभव पर्व में सत्यवती लाभोपाख्यान विषयक सवाँ अध्याय पूरा हुआ